प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा व्यष्टि का संबंध समष्टि से जोड़ने की क्या प्रक्रिया है समाधान व्यष्टि का संबंध समष्टि के साथ पहले से ही है मात्र इसे समझना है समष्टि उपाधि की अंशभूता उपाधि का नाम व्यष्टि उपाधि है जैसे समष्टि उपाधि पंच महाभूत की अंशभूता व्यस्टि उपाधि आपका यह पांच भौतिक कार्य स्थूल शरीर है जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी व्यस्टि रूप है और संपूर्ण पृथ्वी की मिट्टी समष्टि रूप है कहने का तात्पर्य है कि संबंध का ज्ञान ही करना है संबंध तो है ही इसलिए कहा वाचारंभणम विकारो नामध्येयम मृत्यु के तेव सत्यम छांदोग्योपनिषद मिट्टी और घड़े में शब्द के अतिरिक्त भेद कहाँ हैं इस प्रकार की समझ हो जाए तो समस्टि के अतिरिक्त व्यस्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता पर भ्रम से भेद मालूम पड़ता है विद्युत को भूलकर बल्ब अहंकार करे कि मैं प्रकाश कर रहा हूँ तो वह अहंकार मिथ्या ही होता है इसी प्रकार शरीर से लेकर अंतकरण तक व्यवहार हो रहा है आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ पर सच्चाई तो यह है कि तुम्हारा हृदय तुम्हारा प्राण कोई दूसरा ही चला रहा है तुम क्या कर सकते हो पर देखो अहंकार कितना है इसी प्रकार अपंचीकृत पंच महाभूत का अभिमानी हिरण्य गर्भ होता है और अपंचीकृत पंच महाभूत के कार्य सूक्ष्म शरीर के अभिमानी हम व्यस्टि हैं इस प्रकार का विचार पक्का करना है कोई नया संबंध स्थापित करना नहीं है जिज्ञासा छांदोग्योपनिषद में मन को पांच भौतिक कहा है और योग वाशिष्ट में कहा है चित्तम चिदित ज्ञानीत यहाँ चित्त को चैतन्य बनाया है यथार्थ में मन का क्या स्वरूप है समाधान केवल छादोग्योपनिषद में ही नहीं प्रकरण ग्रंथों में भी मन को सूक्ष्म पंच महाभूतों का कार्य बताया है पृथक पृथक महाभूत के सात्विक अंश से पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति और सभी के सात्विक अंश को मिलाकर मन की उत्पत्ति बताई है इसी प्रकार पृथक पृथक महाभूत के रजोगुण अंश से पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति और सबको मिलकर प्राण की उत्पत्ति बताई है योग वाशिष्ठ में जो कहा है चित्तम चिदति जानी तकार रहितम जदा तकारो विषयाध्यासो जपारागो यथा मड़ो चित्त जब तकार से रहित होता है तो चैतन्य स्वरूप ही हो जाता है यहाँ पर विषयाध्यास ही तकार है विचार कीजिए कि मन यदि कोई संकल्प नहीं कर रहा हो उस समय उसका स्वरूप चैतन्य के अतिरिक्त क्या होगा मन ही नहीं संपूर्ण विश्व ही कल्पित है अब कल्पित वस्तु का अधिष्ठान के अतिरिक्त क्या स्वरूप होगा अधिष्ठान तो सभी का चैतन्य ही है इसलिए मन का पृथक अस्तित्व तो तभी तक मालूम पड़ता है जब तक उसका विषयों के साथ संबंध रहता है मन विषय संबंध से रहित हुआ कि अधिष्ठान रूप चैतन्य ही रह जाएगा मन को भौतिक माने तो भी कोई विरोध नहीं क्योंकि प्रत्येक भौतिक पदार्थ का अधिष्ठान श्री चैतन्य ही है जिज्ञासा अन्नमयम ही सौम्य मन छांदोग्य उपनिषद यहाँ पर मन का उपादान कारण अन्न को क्यों बताया है समाधान यहाँ पर अन्न को मन की उत्पत्ति में हेतु नहीं कहा है बल्कि उसके पोषण में हेतु बताया है अन्नम अचितम त्रेधा विधीयत छांदोग्य उपनिषद जो अन्न हम भोजन करते हैं वह तीन भागों में विभाजित हो जाता है एक मलमूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है दूसरा क्रम से सप्तातु बनकर स्थूल शरीर का पोषण करता है तीसरा जो ऊर्जा भाग है वह मन इंद्रियों में जाकर सूक्ष्म शरीर का पोषण करता है इसलिए अन्न ग्रहण करने पर मन कमज़ोर मालूम पड़ता है इसी बात को दृष्टि में रखकर मैं बार बार कहता हूँ कि भोजन के समय प्रत्येक ग्रास में मंत्र की व्याप्ति करें इससे उसका ऊर्जा भाग संस्कारित होकर मन को शुद्ध करेगा यह एक विज्ञान है